सप्तम श्लोक था आदि कथम तत्व प्रतिभा था ये श्लोक का व्याख्यान तो हो जाएगा अब जीव कह पश्चात्मा साधात्म्बर कथम गयोग दोनों का बीच में बादात्म कैसे है और तो तो लिए को कैसे प्रतिपादन कर रहा तो है वो चार प्रश्न का व्याख्या व्याख्यान पूरा कहते तो तो हैं कथम तय तृतीय प्रश्न प्रत्यानुवाद पूर्वक वृत्त वर्तने रातू उसे हो गया दुता, दुता तो वृत्त अर्थात अतीत तो वृत्तानुवाद इसका अर्थ होता है कि अतीत कथन करके पूर्व है जिससे तो करके हम और कुछ कर रहे हैं कि जो बाकी आगे वाला क्रिया करेंगे उससे पहले क्या हुआ अतीत कथन अतीत कथन पूर्व है जिस क्रिया ऐसी हम आगे और कुछ करेंगे इससे पूर्व में क्या किए अतीत कथन किए तो उसका वृत्त अनुवाद पूर्वकम इसमें समाज कैसे कहेंगे अभी अनुवाद पूर्वक वृत्त अनुवाद में समाज कहेंगे अनुवाद अनुवाद पहले का अनुवाद करेंगे अनुवाद अर्थात तो अतिथत तो जो होना है वो कह दिया गया उसको फिर दोबारा कहेगा इसको कहते, है अनुवाद, था तो कहते हैं अनुवाद अनुवादक अनुवादात अनुपातवाद कथन पश्चात कथन क्यों कहते हैं कहते हैं ज्ञात पदार्थ को दोबारा अगर कहेंगे तो उसको अनुवाद कहा जाता है हम जानते है ये बात फिर कोई कहा जाता है इसको कहा जाता अनुवादक ये क्यों कहते हैं अनुवाद क्यों कहते हैं आगे के साथ संबंध जोड़ने के लिए ये कहा गया ये कहा जाएगा अगर दोनों नहीं कहा जाएगा तो संबंध नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि तो अनुवाद क्या अनुवाद वृद्ध अनुवाद क्या समाज हो गया चतुर श्ची। आगे अनुवाद वृद्धानुवाद क्या हो जाएगा क्या एक समाशांतर लगाते हैं कहीं लगा भी सकते हैं कहीं नहीं लगाएंगे हम कौ लगाते हैं नहीं लगाते सूत्र है क्या सूत्र है सुन सुन करके कर याद हो जाना चाहिए आगे जब हम पढ़ेंगे तो तब वहां तक आ जाएंगे जब नहीं पढ़ेंगे तो दो चार बार शून्य से शुक्र याद हो जाएगा तो जब हम पढ़ेंगे हमको स्पष्ट होगा अति कथन और वा प्रथम प्रश्नतः जीवः ये कौन है दोनों का कहते हैं कि कयो हो तयत्म्य तय हो तय हो कम जीवात्मा और परमात्मा इनका तादात्म्य कैसे होगा तादात्म्य शब्द का अर्थ है कि इसमें एक स्वाय प्रत्युआ भाव अर्थ है। जैसे हम कहने घटक का भाव तो प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा घटत घटत ये घटक क्या है कहते घटक भाव भाव क्या चीज है कि हमको घटो कहने से हमारा बुद्धि पटो आ जाएगा क्या नहीं आएगा तो ये हम घटक लेने से हमारा बुद्धि में जो आहार है जो चीज तो वो चीज दूसरे चीज से भिन्न है ये जो भिन्न जो करवाता है उसी को कहा जाएगा घटक तो उसका वृत्ति क्या है प्रकृति प्रकारो भाव ऐसा कह कोई पदार्थ का ज्ञान होने में जो विशेषण उसके साथ आता है प्रकार था दिशेशन। दिशेशन का हो होता है विशेषण विशेषण क्या करेगा दूसरे से अलग करवा देगा कोई वस्तु का हमको ज्ञान हुआ वो वस्तु दूसरों से भिन्न होकर के ज्ञान होता है ना सबके साथ मिलकर के होता है भिन्न होकर होता है यही जो भिन्न करवाने वाला जो चीज है उसको कहा जाएगा उसका भाव तो जैसे हम साधारण व्यवहार में व्यक्ति उस व्यक्ति से अलग है इनका विचारधारा ऐसे है उनका विचारधारा ऐसे है तो इसी को कहा जाएगा कि जो चीज उससे इसको भिन्न करवा दिया यही हो गया उसका भाव कहते तो है कह इनका भेद करने जो पदार्थ भेद करवा देगा उस अर्थ में प्रत्यय हो जाता है तो कविता तो प्रत्यय भी होता है उसे क्या हो जाएगा घट से भाव होती तो और तो है श्यान। श्यान में से के समान इसी प्रकार की शयन शय प्रत्यय होने से आदि वृद्धि हो जाएगा सब कार्य हो जाएगा जैसे कह देगा कृष्ण कृष्ण कालावान उसका भाव कहेंगे तो कभी हो जाएगा काश् स्त्री को वृद्धि हो जाएगा ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपको जानते हैं काश् इसी प्रकार की यहाँ स्वयं प्रतियोग करके तादात्म हुआ स्वयं प्रत्यय होने से पहले क्या रहा होगा रहेगा। फिर आगे क्षय हो गया आदि वृद्धि हो गई तदात्मा शब्द का क्या अर्थ तो उसका भाव कहेंगे की तदात्मा में निग्रह भी है जैसा कहेंगे तो कौन कौन सा सा तो हो जाएगा तो आत्मा कस्य बराबर आजादी क्या अर्थ है इसका जैसे कहते हैं कि ये सामने में घटक है घट का आत्मा स आत्मा यश घटस्य घट का आत्मा क्या है घटका आत्मा अर्थात घटक का चीज क्या है कहीं तो मिट्टी ही घटक का आत्मा है तो इसलिए ये घटक को कहा जाएगा मृत आत्मा मृत आत्मा यश आत्मा का स्वरूप तो मिट्टी ही घट का स्वरूप है घट में क्या मिलेगा विधि ही मिलेगा तो इसलिए घटो हो गया मृदात्मा तभी घटो अगर मृदात्मा हो जाएगा अर्थात घटो अभी हो गया तो तदात्मा तद ऐसी किस करेंगे घटो हो गया मृदात्मा घटो तो हो गया तो तदात्मा अभी घट में क्या धर्म रहेगा तो यही घट में जो तादात में रहा ये कहते घटो में ये तादात में रहा ये पद तो तो पद उसे किसको ले रहे हैं बेटी को ले रहे हैं The, ले। तो कहा जाएगा की घोटो बिटी में तादात में सम्बन्ध से ही रहेगा यानी बिटी ही घटो स्वरूप हो पा जहाँ तादात में संबंध कहा तो जाएगा जानेंगे की जो रहने वाला जिसमें रहता है वो रहने वाला जिसमें रहता है उसे अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि जिसमें रहता है वही उसका स्वरूप है ऐसे कहेंगे पटल तादात संबंध से तंतु में रहेगा तो पटो का स्वरूप फिर क्या हो जाएगा तंतु ही हो जाएगा तंतु को छोड़ करके पटो तो तो रह जाएगा नहीं होगा तो वेदांत में तादात में संबंध इज्जत में में करते हैं न्याय में थोड़ा अलग होगा तो वेदांत में तादात्म्य संबंध अर्थात ये उसे अलग नहीं हो पाएगा इस तो प्रकार के यहाँ कहते पदार्थ में तादात में होगा तो ऐसा ही होगा जैसे घटो मिट्टी में रहता है में रहता है यहाँ इस प्रकार की तादाद में नहीं है यहाँ तो वास्तविक जो नया एक वाला तादात में होगा घटा घटा ही है नया एक वाले कहेंगे घटा घटने की समस्या घोटा घटा में अगर तो, तो यहाँ जो कहते हैं धोम और पदार्थ तो में जैसे कोटा तंतु में रहा घटा जैसे कहेंगे मिट्टी में रहा ऐसे इस प्रकार की यहाँ है अर्थात घट घट ही है इस प्रकार की अर्थ अर्थात ये जो जीवात्मा और परमात्मा कहते हैं जीव और ईश्वर ये दोनों एक ही है ईश्वर है और ईश्वर कहते हैं ईश्वर ही जीव है बिल्कुल अभिन्न कहने का यहाँ तात्पर्य तो है विचार में आगे स्पष्ट करेंगे तो यहाँ तालाम्य का अर्थ है की पूर्णता अभिन्न ये दोनों में कोई भेद नहीं है जो जीव है वही ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही जीव है कोई भेद नहीं और अभी तक हम लोग जान लिए जीव शब्द का दो अर्थ है एक अर्थ एक लक्ष्यार्थ और इसी प्रकार की ब्रह्म शब्द का भी दो अर्थ हो जाएगा हमेशा उपाधि मिले रहेंगे जो उपाधि को हम शुद्ध कर देंगे जो शुद्ध रह जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्यार्थ तो अभी विचार करके हमारे पास दो अर्थ आ गए अभी वो अर्थों को कार्य कथम धारात्म कथो प्रश्न प्रत्याय तथ य ज्योतिषर हय अर्थ तीन तीन और तीसरा में उत्तर है ना तो एक प्रश्न प्रत्यारह प्रत्यार प्रतिकूल है न प्रश्न का निराकरण कर देंगे प्रतिकूल प्रश्न का निराकरण कर कैसे करेंगे उत्तर देकर किसी के अंदर में एक प्रश्न हुआ है और वो प्रश्न कर दिया अभी उसका प्रश्न का क्या निराकरण कैसे करेंगे उसको उत्तर देकर प्रत्यारह का अर्थ उत्तर देते है धुना धुना क्याधुना वाक्याम वाक्याम पदारोर तय पदारो पदार्थयो पदार्थयो हो हो तयरव पदार्थोत्म तो यो एवं पदार्थ त्यो हो तारात्म्यं सप्रभात्यात्तरो तत्तुं पदार्थो निर्णयो रो पदार्थं निर्णयों के अंतर्गत तुम तत्तुं पदार्थो इसमें समाज कैसे गेंदें तत्स्यामित्वं तत्तुं निषामित्वं तत्तुं पदार्थस्य इति तो तो जैसे हम कहते राम जी आये हरि जी आए जो मिला के कहते हैं राम और हरि दोनों आए कहते हैं आये कह देते हैं आये और नहीं करते भविष्य बदले थे के आगे पदार्थ और पदार्थी समास करेंगे तो पदार्थ जो शब्द रह जाएगा वो ध्वन के साथ उनमें होगा इसलिए तत्पदार्थ से तुम पदार्थ से इसलिए तो वास्तविक समास करने का प्रक्रिया में ऐसा नहीं मिला है समास देखेंगे समय इति समसमित प्रया तों पर्थपनिश में तों तत्व तत्व पदार्थ अशोनी होगा अच्छा पदार्थों और हो गया अधुना, अधुना अभी वाक्या पदार्थ निर्णय होने के बाद ही वाक्यर्थ होगा जिसको पदार्थ ज्ञान नहीं है उसको वाक्यर्थ ज्ञान होगा नहीं होगा इससे पहले पदार्थ ज्ञान होता है पदार्थ ज्ञान होने के बाद सब पदार्थ बुद्धि में आएंगे उनका बीच yes. में अन्याय होगा अनुयंध तो पदार्थ के बीच में संबंध होना इसी को वाक्यर्थ करेंगे इसे बंधी सिंचेत बंधिना का अर्थ बुद्धि में आएगा बनी के द्वारा सिंचेत से बुद्धि में आ जाएगा पदार्थ बुद्धि में आ गए के द्वारा और सेचन करे पदार्थ बुद्धि में आ आगे किन्तु अभी नहीं, नहीं होगा तो वाक्यार्थ नहीं आएगा पदार्थ आया पदार्थ आने पर भी वाक्यार्थ आ जाएगा ये कोई विषय नहीं है ये पदार्थों का बीच में अन्वय होने का सामर्थ्य होना चाहिए तो जितना जितना पढ़ेंगे धीरे धीरे पदार्थ लगेगा बाकी अर्थों के लिए क्या निमित्त है क्या कारण होना चाहिए आकांक्षा योग्यता आगे कहेंगे तात्पर्य ध्यान तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं नहीं तो कुछ कहना चाहता है हम आकांक्षा योग्यता सन्निधि से बाकी निकाल दिया वो कहना चाहते हैं कुछ जैसे भोजन के लिए बैठा है और कह दिया कि संयम आनयम शब्द का अर्थ होता है नमक भी होता है अश्व भी होता है तो अभी सुनकर के हमारा बुद्धि में आ गया अश्वे शब्द का अर्थ है, है नहीं है आने का अर्थ तो लाओ तो दोनों अभी पदार्थ आ गया और उसका अन्वय अश्व राणा, ये अन्वय हो पाएगा नहीं हो पाएगा हो तो जाएगा क्या कहेंगे आकांक्षा योग्यता सनिधि अभी बाकी तो आ गया भोजन करने के लिए बैठा है कहा तो कि संजोव माने और क्या क्या घोड़ा को ला करके इसमें प्रकार नहीं होगा इसलिए और भी चाहिए तात्पर्य ज्ञान भी होना चाहिए क्या कहना चाहता है अनुभव तो हो गया वाक्य तो कहा तो गया ठीक वाक्य तो उपयोगी तो नहीं हुआ इसलिए कहा ये वाक्या तो नहीं है तात्पर्य ज्ञान ये चतुर्थ का ये पद करते मतलब ये कर्क संभव इसको नहीं दिखाएंगे आगे जो तुरंत पढ़ेंगे धीरे तो धीरे ऐसा संस्कार होगा और सुनकर चिंतित अर्थ चिंतते उनका जो तादाथ्य है वो ही वाक्यर्थ है ठीक है वो शो वाक्य चिंतन प्रतिज्ञा संख्यर्थस जो चिंतनीयत्व न प्रतिज्ञात वो वाक्यर्थ कौन है जो आप कहते कि उसका विचार करेंगे चिंतनीय है वो वाक्यार्थ कौन है चिंतनीयत्व प्रतिज्ञात प्रतिज्ञा किया गया चिंतनीय इसमें क्या सूत्र लग जाएगा तब्य अनिये चिंतनीय प्रतिज्ञात प्रतिज्ञात प्रतिज्ञा किया गया वाक्य कौन है कहते तादा हैं तादास्म बास्म अक्षर वाक्य दोनों पदार्थ में तादास्म है वो ही यहाँ वाक्यस्त अर्थात दोनों पदार्थ एक ही है यही करना यहाँ वाक्यो को उच्चारण करेंगे आगे।, आगे कहते हैं अत्र महावाक्य वाक्य होती पदार्थ संसर्गो वाणी वाक्य वशिष्ट पदार्थ होगा कि नीति वाक्य तो न सिद्धांत कह दिया की यह वाक्य होगा पूर्व पक्ष कहता है ये जो महावाक्य होती तत्व महावाक्य है इस महावाक्य में दो पद आगे के तथा तो, तो, तो, तो आप कहते हैं कि दोनों का बीच में तादात में होगा ऐसा क्यों क्या ये नहीं हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा दो विकल्प रहता है।, है क्या कहता है मीमांसा पर लोग व्यवहार में जैसा सब स्वीकार करते हैं वेदांति ऐसा मान लेते है व्यवहार में कहते हैं कि जैसे मीमांसा कहते हैं ऐसे ही व्यवहार पारंपरिक रूप से वेदांति कहते हैं आपका बात नहीं होगा व्यवहार तो में मीमांस को मानते हैं उनका भी गो मत हैं। कहते हैं कि कोई कह दिया कि गनय राम शब्द से हमारा बुद्धि में आएगा कि गो, को किसी अभिव्यक्ति है गौ को ऐसे आएगा। गया और आनय अनय अर्थात आनयन क्रिया अन्य क्रिया को तो करो आनय दो प्रकार का मध्यम वचन हुआ है तब एक पदार्थ आ गया गौ को पदार्थ आ गया दूसरा तो तो तो। आ तो कर गया की आनयन क्रिया करो ये दो पदार्थ आ गए इसको कहा जाता है की अभिहित अभी पूर्ण वस्तु भाषण अर्थात कहा गया शब्द का अर्थ कैसे कहा गया काम का अर्थ हो तो गया गो को आनयन का का अर्थ हो गया उसकाओ ये पद का अर्थ कहा गया इसको कहा जाएगा अभिहित अभिधारण कर दिया गया अर्थात उच्चारण कर दिया गया क्या जो शब्द उच्चारण कर दिया गया उसका अभी वो दोनों का बीच में अन्वय होगा अन्य संबंध होगा एक हो गया को, दूसरा हो गया लाओ अभी ये दोनों का बीच में संबंध होगा। जिस समय में, में पद से पदार्थ आए गो उस समय के साथ संबंध नहीं है जिस समय में, में आनय लाओ उसका गो के साथ संबंध नहीं है पदार्थ अलग अलग हो करके आ गए आने के बाद संबंध करते अभिहित तो जो कहा गया कहा गया तो अर्थ का संबंध कहते हैं अभिहित तो और दूसरा कहते हैं कि पहले अन्वित हो करके ही पदार्थ आएंगे अर्थात तो संबंधित पदार्थ ही, तो ही बुद्धि में आएंगे आप कहते गौ को ये बुद्धि में नहीं आ पाएगा गौ को कहने से बुद्धि में नहीं आएगा क्यों कहते हैं कि जिस समय में पहले पदार्थ का ज्ञान होता है उस समय में संबद्ध होकर के ही ज्ञान होता है जैसे हमे की व्यक्ति को देखे लाभ बोला देखे, हम जब देखे उसको वस्त्र के साथ ही देखे ना तब तो हमको जब ज्ञान हुआ व्यक्ति और वस्त्र के साथ ही ज्ञान हुआ अलोक ज्ञान हुआ ही नहीं तो जब भी बाद में भी हम व्यक्ति का चिंतन करेंगे हमको उसका वस्त्र के साथ आएगा ना वस्त्र बिना खाली शरीर आ जाएगा ये दूसरे लोग कहते हैं कि हमको जिस पदार्थ का ज्ञान होता है उस समय में अलग होकर के ज्ञान नहीं होता है वो गए ऐसा ज्ञान नहीं होता कैसा ज्ञान होगा ये जो पदार्थ है द्रव्य इत्यादि है किसी क्रिया के साथ मिलकर के ही उनका ज्ञान होगा जैसे बालक उसको पता नहीं घटक क्या है और उसका पिता उसका भटक तो वहां घटक है बालक को कुछ पता नहीं है ज्ञान हो जाएगा घटका नहीं होगा किंतु पिता उच्चारण करेगा उसका बड़ा पुत्र घटम आनय अभी बड़ा पुत्र क्या करेगा घटक को उठा करके लाएगा ये जो बालक है अभी वो देखेगा तो कि अच्छा घटम आनय ऐसा चीज कहा तो क्या किया ये बड़ा भाई जो पदार्थ को लेकर के आकर के रख दिया आगे फिर पिता कहेगा की लेखनिम आनय ऐसा करेगा अभी बड़ा पुत्र क्या करेगा वो कलम को ला करके रखेगा तो बालक बैठे-बैठे क्या करेगा अच्छा तो तब कहता की कि आनोय आनो और दोनों में क्या हुआ ना भाई ये पदार्थ को ला करके पिताजी के सामने रखा ऐसे चार पांच बार होने से वो जान लेगा शब्द का तो करना तो आगे अभी जो उसको ये ज्ञान हुआ अनय का शब्द है कि चार पांच बार से उसका अनय का ज्ञान हो गया अनय का ज्ञान उसको केवल कहा जाएगा कि अनय ऐसा ज्ञान नहीं होता घट मानय लेखनी मानय ऐसा कहने से उसको ये ज्ञान होगा कोई क्रिया के द्वारा ही उसको ज्ञान होगा इसलिए केवल पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा क्रिया के साथ संबद्ध होकर भी ज्ञान होगा तभी तो जिससे बालक को पहले बार भी ज्ञान हुआ अन्या का भी ज्ञान हुआ हमेशा संबद्ध होकर के हुआ आगे जब भी उसका बुद्धि में आएगा घटर शब्द सुनेगा उसको किसी न किसी नये संबद्ध होकर के ही आएगा क्यों उसको पहले बार ज्ञान ऐसे ही हुआ है जैसे हम महात्मा को देखें लाल कुपड़ा में देखें। जब भी हमारा बुद्धि में आएगा लाल कुटेला ऐसे ही बुद्धि में आया इसको कहते है अन्य होकर के कहा गया अन्वित से ये सब इसी अवस्था में इतना विचार नहीं होता है ऊपर उनका विचार होता है कि यहाँ क्रिया करो आपको दो अलग अलग बात दे देते दे। है एक में है की पदार्थ के केवल आ जाएगा बाद में संबंध हो, संबंध होगा दूसरा है कि पदार्थ जब आएंगे तो संबंध हो करके ही आएंगे क्यों कहने ऐसे उसको ज्ञान होगा शुरू से जैसे ज्ञान होगा ऐसे ही बात में आएगा ये दो पक्ष दे दिया उसके लिए दो दृष्टान्त तो देते हैं नील उत्पल हो पदार्थ संसर्ग होगा नील उत्पलन बुद्धि में आ जाएगा नील होता है उत्पल होता है अच्छा जो नील है वही उत्पलन पहले पदार्थ आ गया बाद में सम्बद्ध हो गया इसको कहा जाएगा अनिल अभिधान अनित से अभिधान दूसरा हो गया गाँव आने यदि वाक्य हो तो विशिष्ट तो पदार्थ होगा क्रिया के साथ विशिष्ट हो करके पदार्थ बुद्धि में आना पहले पदार्थ आना बाद में विशिष्ट हो जाना विशिष्ट हो करके पदार्थ आना दो अलग अलग पक्षियों का पुरुष पक्ष कहते हैं इस प्रकार की क्यों नहीं मानते हैं अर्थात दो है दो अलग अलग, अलग आए और विशिष्ट हो गया अथवा ये इसे विशिष्ट हो करके बुद्धि में आया आप कहते हैं नहीं नहीं दोनों नहीं है एक ही है इस प्रकार क्यूँ कहते हैं वैदानी कहते हैं तो, तो नहीं है एक ही है वो कहते हैं इस प्रकार क्यों आप कहते हैं दो अलग है मानना चाहिए पूर्व पक्ष कहते हैं इस प्रकार आशंका करते सिद्धांत भी उत्तर देता है ये बहुत पूर्वान श्लोक बहुत प्रकार होता है संसर्गो वो विशिष्टो ना लेकर वा वा विशिष्टो विशिषोत्र वा, विदुषंत या के संसो वशिष्टो वाक्या संमत नात्र दे दिया? पत्र न संमत अखंड सत्य नाक्यार्थो कुल्तरार्ध जैसा है यहाँ संसर्ग अथवा विशिष्ट वाक्यर्थ सम्मत नहीं है सम्मत अर्थात उभयवादी विधि दोनों जिसमें राजी हो जाते हैं उसका सम्मत कहा है तो सिद्धांति कह देंगे यहाँ संसर्ग अथवा तो विशिष्ट दो पदार्थ आ गए तो होगा अथवा विशिष्ट होकर के पदार्थ आएगा ये दोनों यहाँ नहीं है फिर क्या है कहते अखंड एक रस है ना अखंड एक रस है एक और शब्द तो वहाँ व्यवहार किया जाता है जहाँ विजातियों के द्वारा व्यवहित नहीं हुआ जैसे कहते हैं एक गोहू खड़ी है उसके बाद और एक गहु है बीच में अश्व आया फिर आगे में फिर आगे बकली है इस प्रकार के हैं तो उसे बीजातीय हो गया अथवा तो दस गोहू खड़े है, है, है है हैं बीच में तो एक है तो ये बीजातीय हो गए एक रसद आता एक ही रसद है उसमें बीजातीय नहीं खड़ा और कैसे है कहते अखंड कहते एक रसद है पांच गोहू खड़े हैं फिर और मीटर छोड़ करके और पांच गोहू खड़े हैं अभी एक रस है नहीं है किंतु अखंड है किंतु यहाँ कहते हैं अखंड भी होना है, भी है। और एक रस भी होना है अर्थात विजातीय कुछ नहीं है और ये लगातार भी है कहीं उसका व्यवधान नहीं है अखंड एक रस वही वाक्य अर्थ मतलब विद्वान लोग विद्वान अर्थात ज्ञानी द्यान जो लोग अनुभव किए हैं ये है। वाक्य अर्थ यहाँ कैसे है कहते अखंड अर्थात तो दोनों एक ही, ही है कोई तो नहीं है ठीक अत्र पूर्ववत महावाक्य विषये सप्तमी महावाक्य अर्थात पूर्व में जो कोष वाक्य चिंता दिया गया था ऊपर श्लोक में वहा महावाक्य लिया गया था तो यहाँ कहते हैं अत्र इति पूर्ववत महावाक्य विषये सप्तमी अत्र शब्द का अर्थ हो तो विषय सप्तमी विषय कौन हो गया महावाश्य अर्थात महावाक्य में विषय ये तो तादात्म भेद सहम अभेदम बदलतीम वाक्याम विषय मीमांस तादात्म्य को कहते हैं घट मिट्टी में तादात्म्य समस्या रहेगा घट तंतु में तादात्म्य समस्या रहेगा मीमांस को कहते हैं क्यों कहते घट का आत्मा क्या है बिटी ही तो घट का आत्मा है इसलिए घट और बिटी में तादात्म्य समस्या रहेगा तो में संबंध से रहेगा दो पदार्थी तो में आ रहे मिट्टी में रहेगा दो हो गया तो कहते हैं ये दो वास्तविक है क्या तो जब उसको मीमान से पूछे गए कहेंगे हाँ दो है ना आपको कहते हैं क्या जो घटो है वही मिट्टी है कहते दे दे क्या मिट्टी में आप चलो आना नहीं क्रिया कर पाए नहीं कर पाएंगे इसीलिए यहाँ भेद भी है और अभेद भी है वृद्ध रूपेण घट भिन्न नहीं है कि तो रूप है ना घट भिन्न है क्यूँकी घट में वो क्रिया हो पाएगी जो मिट्टी में नहीं हो पाएगा इसलिए भेद है और अभेद क्यों है कहते हैं उसका स्वरूप वही है इसलिए भेद सहिष्णु अभेद भेद भी रहेगा अभेद भी रहेगा दोनों रहेंगे ये इसको तालात्म्यम भी बोलो कहते हैं अभी यहाँ कहते हैं ये दो तालाम्यम भेद सहम अभेदम भेदम सभथी भेद सभत भेद को तो सहन करने वाला अभेदम लोग कहते हैं तादात्म्य का अर्थ हो गया भेद भी रहेगा अभेद भी रहेगा उनके प्रति वेदांती वेदांति कहते हैं तादात्म प्रकृत वाक्या का क्या अर्थ अर्था अखण्ड नहीं कर सकता यहाँ भेद भी है अभेद भी है इस प्रकार की नहीं है जैसे द्वैत्यवादी लोग रहेंगे हमे वंश जीव लोग ये मेरा अंश है हाथ मेरा अंश कहेंगे हाथ मेरा अंश अर्थात हाथ मेरे से भिन्न भी है और मेरे से अभिन्न है इस तो है तो अर्थात वो जो थोड़ा सा भिन्न स्वीकार करना नहीं है बिल्कुल वही है ताला प्रकृतम वाक्या प्रकृत अर्थात जो विचार चल रहा है वाक्य का अर्थ ताला वो क्या है विशी नष्टि विशी नष्टि अर्थात विशेष करके पता चलते जैसे मीमांसा लोग ताला अर्थ कहते हैं भेद सड़ी तो इसी प्रकार की यहाँ नहीं है यहाँ का हो गया अपन डी बिल्कुल वही जो जिसको हम जीव गए हैं वही बिल्कुल वही के लिए। सम्मतः करेंगे अगर आप दोनों को एक कहते हैं पर्वत वो जो पर्वत है वही बनीमान है तो पर्वत वो कहेंगे ना बनीमान पर्वत कहेंगे तो जैसे कहेंगे एक व्यक्ति आया हम कहेंगे अयम व्याकरण ना है अयम कहेंगे पहले तो so, क्या कहेंगे अहम वयाकरण व्याकरण जो व्याकरण जानता है पहले अयम कहेंगे क्यों तो कहेंगे अयम कहने से हमको पता चलता है नहीं पता चलता है पता चलता है अगर पहले व्याकरण कह देंगे पता चल जाएगा ये व्याकरण है नहीं है कह देंगे व्याकरण कुछ कह देंगे जैसा तो पता चल जाएगा व्याकरण ये है वो कहेंगे पहले अयम कहेंगे पता चल कि इसी पकड़ा तो पहले ज्ञात को, पह जा को, पह को, तो को कह करके आगे अज्ञात को कहा जाएगा पहले अज्ञातो को कह करके बाद में ज्ञात को कहना ये और अर्थात तो विचार का नियम नहीं है तो व्यवहार होता, तो होता है शब्द होता है हम कह देते है कभी कभी ज्ञानी है ही कह देते है जहां विचार दृष्टि से किया जाए ना शब्द ऐसा व्यवहार होने पर भी अनुय के लिए लेना पहले अयोक् क्यों पहले ज्ञात होना चाहिए बाद में अज्ञात को उसमें विधान करेंगे इसी प्रकार की पर्वतमान बोलें नहीं है कथन करके अज्ञात का विधान किया जाता है इसको ज्ञात जो ज्ञात है फिर क्यों कहते हैं फिर उसका कथन करके ही उसमें अज्ञात को रखेंगे इसलिए ज्ञात का कथन करेंगे अभी ज्ञात जो है उसका जो कथन होगा उसको कहा जाएगा अनुवाद पर्वत का अनुवाद करके बंदी का विधान करेंगे किसी को कह रहे अब तक कौन दोनों कहते हैं अभी किसको अनुवाद करके किसको विधान करेंगे पूछा तो है अरे किम अनुदेय कि आपको कौन सा ज्ञात है कौन सा अज्ञात है तो तरे, किम अनुदेय इति अधिकृत्य अर्थात इसको मन में रखकर करके अधिकृत अर्थात अधिकार करेगा अधिकार रख अर्थात बुद्धि में रख विचार तो वाक्यर्थिक किसका अनुवाद करके किसका विधान करके आप पर करेंगे करेंगे आपक्य तो तत्व तो तो ये वाक्य का अर्थ तो तो सिद्ध होगा किसको अनुवाद करेंगे किसको विधान करेंगे करते सिद्धांत कहते हैं व्यतिहार से व्यतिहार व्यतिहार अर्थात अर्थात ये ये ये इस प्रकार इसलिए कहा जाएगा तमें वो तत्त न तुम्हें वो तत्त और तदय वो ऐसा नहीं कि इसमें किसी प्रकार के व्याख्यान है जो घोटा है वो मिट्टी है जो मिट्टी है वो घटा है जो मिट्टी है वो घटा होगा ये मिट्टी है, है नहीं है घटा है क्या किन्तु जो घोटा है वो मिट्टी होगा ये अंतर आता है जो घोटा है वो तो मिट्टी है किंतु जो मिट्टी है वो घोटा नहीं है तो जिस समय में मिट्टी है घट को तोड़ दिया उसमें मिट्टी है नहीं है मिट्टी है किंतु घोटा है, है? है, है क्या नहीं है किंतु जिस समय घोटा है उसमें समय मिट्टी है नहीं है उसमें जो घोटा है, है? है।, है वो तो मिट्टी है क्योंकि घोटा रहेगा तो मिट्टी को रहना पड़ेगा किंतु जो मिट्टी है वो घटा नहीं है वो क्या था इसी प्रकार की नहीं है यहाँ तो देती हर जो, जो है वही तोम है वह जो तोम है वही वह इसको तो कहातिहार आगे आप पढ़ेंगे कर्म व्यतिहारे कर्म व्यतिहारे यहाँ बेतिहारस्य विवक्षित अर्थात जो तुम है वही तत् है जो तत् है वही तो है यहाँ विवक्षित यही कहना चाहेंगे किंतु प्रथमे क्या कह देंगे आपेक्षिक उद्देश्य विधेयक तो, आह आपेक्षिक अर्थात प्रथमे कैसे करवाया जाए प्रथमे कहेंगे ये ये है आगे कहेंगे ये ये है तो प्रथमे प्रथम कहेंगे जो ज्ञात होगा उसको पहले कहेंगे ना जो अज्ञात होगा उसको पहले कह देंगे तो इसीलिए कहेंगे पहले दोनों पदार्थ का शोधन होकर के अनुभव होना पड़ेगा जिसका तुम पदार्थ का ज्ञान नहीं है उसका तत्पदार्थ का ज्ञान वो ही नहीं पाएगा क्यों कहते जो तुम है वही तत्व है कहा जाएगा तत्व का अनुभव आएगा नहीं सीधा तुम का अनुभव नहीं हुआ है क्यों कहते मैं तो सबको तो ज्ञान तो है लागवा है तो इसको हटा करके पहले मैं का तो ज्ञान करवा का ज्ञान होने के बाद आगे वही तत्में पहले तोम पदार्थ का शोधन होना आवश्यक है क्षण प्रदयानंदोरेकक्षण प्रत्योदोय आभा सोनंद जैसा है ऐसा खाली यह को प्रथम में ले सकते हैं। यह प्रत्येक आभावान लक्षण अद्वयानंद अद्वयान रूप प्रत्येक लक्ष्मण जो प्रत्यय बोध जो तुम पदार्थ का ज्ञान आपको हो रहा है आबादी आसमां प्रकाशे की जानते जो तुम पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान रूप नहीं ज्ञान रूप हो तो तुम अर्थात का शोध होना जिसको हो गया है जो प्रत्येक बोध प्रकाशमान हो रहा है सो अद्व आनंद वही ब्रह्म है जो तुम पदार्थ का अर्थ है वही ब्रह्म है और है, जो अद्वय आनंद रूप है अतः जो ब्रह्म है वही प्रत्येक है पहले किन्तु प्रत्येक का प् अनुभव होना है तोम पदार्थ का शोधन करना ये पहले होगा और तुम पदार्थ का शोधन होना ये पूरा प्रक्रिया का लगभग कह सकते कि अस्सी अगर ज्ञान हो जाना तो सौ मानेंगे तो पदार्थ का शोधन होना के सत्तर अस्सी होगा आगे तत्पदार्थ का शोधन हो जाना इनके ज्ञान हो जाने बहुत उत्तम, बहुत कम में हो जाएगा तुम पदार्थ का शोधन हो गया और वेदांत में है उसको ज्ञान हो जाना निश्चित और वेदांत में नहीं है क्योंकि का शोधन हुआ मार्ग में ज्ञान इत्यादि कर रहा है हो तो सकता है कि ज्ञान को भी नहीं सकता शोधित कम पदार्थ हो सकता है प्रत्येक बोध का शोधन अर्थात में शुद्ध हूँ यह ज्ञान आना चाहिए मैं शुद्ध हूँ ज्ञान होने के लिए हमको पहले भान होना चाहिए की मैं अशुद्ध दिख रहा हूँ मैं अशुद्ध लग रहा हूँ ये भान होना उनको चाहिए अर्थात अशुद्ध हूँ अर्थात मैं पूर्ण अभी नहीं हूँ मेरे को अभी ये अमिया लग रहा है मैं व्यापक नहीं हूँ इस, इस प्रकार की आपको भान आना चाहिए हमेशा अर्थात आग लगना चाहिए मैं पूर्ण क्यों नहीं मैं पूर्ण नहीं हूँ मेरे को लगता नहीं कि मैं पूर्ण हूँ इस प्रकार की गोद आएगा कभी भी विचार चलेगा मैं पूर्ण नहीं हूँ मतलब दोष दिखेगा ही नहीं है उसका समाधान के लिए होगी इसलिए हमको लगना चाहिए हमेशा मैं पूर्ण नहीं हूँ मैं व्यापक अनुभव मेरे को नहीं हो रहा है मैं सर्व हूँ इस प्रकार नहीं आ रहा है ये क्यों नहीं आ रहा है फिर आगे मन प्रश्न करेगा ऐसा तो अनुभव हो रहा है ये क्यूँ हो रहा है कहते हम तो ये शरीर मनभूति के साथ सटे हुए हैं अच्छा ये हुई है तब तो हम उनको काम करेंगे तब हम लग जायेंगे कैसे शरीर से हटेंगे कैसे शरीर से हटेंगे हम बार बार में उनको तो कहते रहे हम शरीर नहीं है शरीर नहीं, नहीं तो सरी ने, हे, हे, हे, है मनोबार बार कहेगा आपका शरीर है काला है मोटा है पतला है बीमार हो गया, गया। तो सुस्त है हो काला है इस प्रकार की बुद्धि लगानी तो हमको तो ये दो सफ पहले से तो देखना चाहिए तभी जाकर हमारा काम चलेगा तभी धीरे धीरे ये शोधम होगा फिर लगेगा मैं शरीर नहीं हुआ दृढ़ हो जाएगा सर नहीं तो इसका क्यों देखभाल करते हैं इसको क्यों भोजन देते हैं ना गाड़ी में नहीं है तो गाड़ी का देखभाल करते हैं, नहीं करते हैं उनको चलना है इसीलिए हम उसका देखभाल करते हैं ये मैं नहीं इतना तो है फिर आगे धीरे धीरे मन इत्यादि से ज्ञान तो हो जाता है यानंदोदेश लक्षण पूर्णमिवृद्य ऊर्णश पूर्णमाता पूर्णमे वशिष्य